श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद तारक का वैराग्य क्रमशः बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने घर जाकर श्रीमती नित्यकाली देवी को बतला दिया कि अब उनके लिए संसार में रह पाना असंभव है पर हाँ वे उनके भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे वस्तुता इसीलिए उन्होंने इस बीच कुछ धन संचय कर लिया था पर उन्हें वह धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि शीघ्र ही नित्यकाली देवी रोगग्रस्त हुई और चल बसी पत्नी का देहांत हो जाने पर सारे बंधन टूट गए अतः तारक पिता से विदा लेने गए यह हृदय विदारक बात सुनकर पिता के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली परंतु वे बाधक नहीं हुए उन्होंने उनसे गृह देवता को प्रणाम कर आने को कहा और फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया तुम्हें भगवत प्राप्ति हो इसके लिए मैंने स्वयं काफी प्रयास किया संसार त्यागने की भी चेष्टा की थी पर कर न सका इसलिए आशीष देता हूं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो पिता के अनुमति तथा आशीर्वाद के साथ संसार त्याग करना बड़ा ही दुर्लभ है तारक को ऐसा सौभाग्य मिला है यह सुनकर ठाकुर ने कहा बहुत अच्छा हुआ यह अनुमानता अठारह ईस्वी के अंतिम भाग की बात है बंधन मुक्त सन्यासी तारकनाथ कुछ दिन दक्षिणेश्वर में ठाकुर के साथ रहे तदंतर एक दिन ठाकुर ने भक्त प्रवर रामचंद्र दत्त से कहा देखो राम यह तारक तुम लोगों के यहाँ रहेगा वह सदा यहाँ के भक्तों के साथ रहने के लिए बड़ा उत्सुक है फिर तारक से बोले देख तो ब्राह्मण का लड़का है उनका अन्न छोड़कर बाकी सब खाना तारक राम बाबू के घर पर स्वयं पकाकर भोजन करते हुए रहने लगे तथा भगवान के स्मरण मनन में समय बिताने लगे वे एक छोटे से कमरे में रहते भूम पर लेटते और दिन में एक ही बार भोजन करते थे उनकी इस कठोर तपस्या का लिख कर वर्णन नहीं किया जा सकता उन्होंने स्वयं ही कहा था अधिकांश दिन में एक ही बार भोजन करता और वह भी हविष्यान कभी हुआ तो आलू बैंगन या ऐसा ही कुछ आग में भून लेता और उसी के साथ थोड़ा सा खा लिया करता देह के आराम के लिए समय देने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी वचनामृत में लिखा है तारक की भी स्थिति अंतर्मुखी है आजकल वे लोगों से विशेष वार्तालाप नहीं करते राह चलते समय उनकी दृष्टि पैर के अंगूठे पर स्थिर रहती एक दिन वे इस प्रकार गंगा स्नान को जा रहे थे कि पीछे से एक परिचित सज्जन उनसे बातचीत करने के लिए आए और उनका नाम लेकर पुकारने लगे परंतु तारक का ध्यान ही नहीं था वे अपने आप में मग्न चलते जा रहे थे उन सज्जन ने तारक को अहंकारी समझा परंतु दोनों में परिचित एक अन्य मित्र ने उन्हें समझा दिया कि वह अंतर्मुख अवस्था है उनके साथ बात करनी हो तो सामने से आना चाहिए एक दूसरे दिन उन सज्जन ने वैसा ही किया अब तारक ने बड़े प्रेम से बातें की जिससे उनका खेद दूर हुआ। और निसंग तारक उन दिनों प्राणों की के कारण तथा निवास स्थान पर भी नहीं रह पाते थे उनके स्वयं के कथन से पता चलता है ऐसा भी, भी कई बार हुआ है कि बीडन स्क्वेयर और हेदुआ में ध्यान भजन करते हुए सारी रात बिता दी फिर कभी कभी काली घाट में और केवड़ा तला में भी ध्यान भजन किया है राम बाबू के मकान से वे काकुड़ गाछी जाया करते थे उन दिनों वह इलाका जंगलों से भरा था और उधर लोगों का आना जाना भी कम ही हुआ करता था वहाँ राम बाबू का बगीचा था जिसमें केवल एक माली रहा करता था वहाँ वे एक आम के पेड़ के नीचे धूनी जलाकर रात दिन जब ध्यान में बिताया करते थे दिन में केवल एक बार भिक्षा के लिए बाहर जाते थे और जो कुछ मिलता उसी से क्षुदा वारण कर लेते थे वे केवल एक धोती पहने रहते इसके अतिरिक्त देह पर कोई आवरण नहीं रहता देह या बाल आदि की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था